श्वर रस मंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रसधी रस साहसी रास बल्लभा के बल्लभ श्री राधा रमण देव की कृपा से हम सभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का पाठ कर रहे हैं गुरुदेव की इस प्रसंग जो विगत दो दिवसों से चल रहा है उस दो दिवसों के माध्यम से हमने जाना कि प्रथम कि गुरुदेव अष्टकम का पाठ करके हमें किस चीज की प्राप्ति होती है हमने जाना कि दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए कल दीक्षा के बारे में वृहत रूप से अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करी कि अगर किसी की किसी ने बस भगवत नाम ही कोई करता है और उसने कभी गुरु धारण नहीं हुए तो कोई बात नहीं उसे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी परंतु वृंदावन की प्राप्ति नित्यधाम वृंदावन की प्राप्ति वह नहीं होगी मोक्ष तो असुरों को भी प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण ने जब उनका संहार किया मोक्ष प्राया बहुत सारी वस्तुओं से भी मिल जाता है किसी भी साधन के अंग को करने से मोक्ष की प्राप्ति प्राया उनके महात्म्य में लिखा हुआ है कि हो जाती है परंतु अगर किसी को वृंदावन ही चाहिए तब उसे मंत्र की दीक्षा जरूर लेनी चाहिए एक और बात है कि अगर कोई यह सोचे कि गुरु तो मुझे बनाना नहीं है और भगवत नाम मेरे पास है और उसी से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तब उस भगवत नाम से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी क्योंकि शास्त्र कहता है कि नामापराध में तीसरा नामापराध है गुरु की अवज्ञा और हमारे आचार्यों ने श्रीमद भागवतम की टीका के अंदर यह लिखा है कि जो व्यक्ति अगर यह सोचे कि मैं नाम नहीं लू किसी गुरु के पास जाके दीक्षा नहीं लू गुरु कोई कोई अच्छे नहीं होते हैं और गुरु में गुरु मुझे क्या देंगे मैं तो भगवान का नाम है साक्षात सीधे सीधे तौर पर करूं तो वह गुरु तत्व के प्रति अपराध कर रहा है वह समस्त संसार के गुरुओं के प्रति अपराध कर रहा है तो उस अपराध के कारण जो नाम से उसे मोक्ष मिलता वह मोक्ष भी उसको नहीं मिलता है, मिलेगा यह उसकी नाम के प्रति अश्रद्धा है तो आज इस श्री गुरुदेवाष्टकम के प्रथम श्लोक की हम सब आलोचना करेंगे संसार दीड लोकण्य घना प्राप्त से कल्याण गुणाण व्य वे गुरुश्रीचर विन्दम <coughs> गुरु क्या करते हैं संसार दावा नल लीड लोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्व सबसे पहले इस श्लोक की चर्चा में है कि एक संसार है वह संसार के अंदर आग लगी हुई है यह संसार जो है वह जंगल की तरह है उस जंगल के अंदर दावनल की अग्नि लगी हुई है पर यहां अग्नि है दावनल है और चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम जब महाप्रभु शिक्षा मृत की चर्चा करते हैं तो वहां पर महादावाग्नि की बात कर रहे हैं और यहां पर अगर चर्चा हो रही है तो यहां पर दावानल की चर्चा हो रही है एक जगह महादावाग्नि है और एक जगह दावाग्नि है तो ये संसार के अंदर आग लगी है तो आग प्राय बहुत तरीके की लगती है जब जंगलों में आग लगती है तो प्रायः बहुत तरीके की लगती है कई बार थोड़े से हिस्से में लगी तो वहां के कीट पतंगे आदि थे वही जल गए और परंतु पक्षी थे वह उड़ के चले गए वहां के हिरन आदि जो भी पक्षी थे वह वहां से दौड़ के चले गए और उनको कुछ नहीं हुआ एक है अग्नि आग लगी एक आग कहलाती है कि उसने एकदम से पकड़ना शुरू करा तो वो पक्षी जो रहते थे वह भी जल गए वहां कीट पतंगे आदि थे वह भी जल गए वहां छोटे छोटे अगर रहने वाले जीव थे वह भी जल गए वह नहीं बच पाए परंतु जो बड़े थे वे वहां से चले भी गए एक है महादावाग्नि महादवाग्नि का अर्थ है कि इस संसार इसे जंगल में जो आग लगी है उसमें कोई भी नहीं बच पा रहा है चारों तरफ से आग लगी है व्यक्ति बीच में है चारों तरफ से आग लग रही है और इस आग के अंदर किसी भी जाति का पक्षु पशु पक्षी हो कोई भी पशु पक्षी नहीं बच पा रहा है तो यह है महादावाग्नि जो हरिनाम है वह महादावाग्नि से हटाता है पर यह महादावाग्नि तक पहुंचा तो हरिनाम की कृपा तो जरूरी है परंतु इस संसार में व्यक्ति को लगता है कि मेरे मैं फंसा हुआ नहीं हूं फंसा हुआ होता है उसके बाद भी उसको नहीं लगता कि वह फंसा हुआ है वह अपने आप को समझता है कि वह दावाग्नि वही है थोड़ा बहुत फंसा हुआ परंतु मैं तो कभी भी निकल जाऊंगा परंतु वह फंसा हुआ होता है और वह अपने आप को सोचता है मेरे ऊपर महादावाग्नि नहीं लगी है मेरे ऊपर बस दावाग्नि लगी है तब तो थोड़ा बहुत फंसा हूं संसार में मेरे भी बच्चे हैं मेरा भी परिवार है मेरी भी नौकरी है मेरा भी सब कुछ है तो मैं थोड़ा बहुत तो अपनी इंद्रियों के कारण वशीभूत तो होकर परिवार के वशीभूत तो होकर मैं थोड़ा बहुत तो फसा हुआ हूं तो उससे बचाने के लिए वह नहीं समझ पाता कि महादावाग्नि है समझता है दावाग्नि तो यहां भी दावाग्नि को बोलकर ही महादावाग्नि की जैसे चर्चा करी गई और उस चर्चा के अंदर कहा गया कि गुरु क्या करते हैं बोले वह जो संसार में का दावा नल है हा जो आग लगी हुई है उस आग से बचाते हैं अब गुरु कैसे बचाते हैं जरूर अपने वचनामृत से बचाते हैं सबसे पहले तो गुरु की वाणी को ही कही तो हम आस्वादन करते हैं जीवन में दूसरा गुरु का प्रसाद गुरु की सीध गुरु का चरणामृत गुरु की पदरज गुरु को अपने घर पे बुलाया हा तो मेरा घर पवित्र होगा वहां जहां दावानल की अग्नि हाँ जहां दावनल में मेरा घर संसार जल रहा है वहां पर गुरु की वह पद जो है वह कमल जो है वह उस स्थान की जल की तरह से वहां बुझाने का कार्य करते हैं फिर गुरु के द्वारा दीक्षा आदि गुरु के गुरु की सेवा गुरु का पदाश्रय गुरु की शिक्षा यह सब कुछ गुरु अपनी करुणा से हाँ, एक अपने जीव को अपने शिष्य को बचाता है तो संसार दावा नीड लोका यह लोक कैसा है दावानल दावानल है अब इस दावानल में बड़ी खास बात है कि जब अग्नि लगती है ना जब कहीं किसी के घर पर आग लग जाए तो हर कोई आके उत्तर बोलता है कि भैया ये कर दो ये कर दो ये कर दो आपके घर पे किसी के घर पे आग लग जाए कोई कहीं से आएगा अरे पानी डाल पानी अरे बालू लेके ले बालू अरे फायर फायर ब्रिगेड ब्रिगेड वालों वालों को वालों को अरे कोई हल्ला करके कहेगा लाओ ये वाली चीज लाओ लाओ वो वाली चीज लाओ तो क्या है कि जब हम अग्नि में फंसे हैं हमको मालूम है तो बहुत सारे हमें गुरुदेव प्राप्त तो होते हैं शिक्षा गुरु बहुत सारे अपने प्रियजन प्राप्त होते हैं बोले ज्यादा मत फर्स थोड़ा बहुत ये कर ले थोड़ा बहुत भजन कर ले मन से शांति मिलेगी थोड़ा ये कर थोड़ा वो कर परंतु गुरु तो फायर ब्रिगेड की तरह से आता है और आने के बाद उसके पास ऑथराइज्ड है ना ये तो पानी लेके आया है खूब सारा और बुझा के ही जाएगा और इसे मालूम भी है कि कैसे बुझाना है तो गुरु की शिक्षा आशीर्वाद तो है पर जब आग लगी है ना तो आग लगी में सबसे सर्वप्रथम है गुरु से शिक्षा एक भक्तमाल के अंदर बड़ी प्यारी कथा आती है ये शिक्षा भी हर कोई थोड़ी ना लेना चाहता है दावानल में आग लगी है एक गुरु थे और एक शिष्य था गुरु ब्रह्मचारी थे शिष्य ब्रह्मचारी था एक गांव के अंदर रहते थे गुरु के मन में एक दिन यह इच्छा हुई कि मैं कुछ तीर्थ करके आता हूं तो गुरु श्रीमद भागवत का श्रीमद भागवत और भगवदगीता का पाठ करा करते थे तो गुरु ने कहा शिष्य भागवत जी तो मैं लेके जाता हूं परंतु भगवदगीता तो उसको दे, देता हूं ये गई भगवत गीता और इस भगवदगीता की बिल्कुल रक्षा करियो अपने पुत्र के समान रक्षा करियो यही तेरी गृहस्थी है एक एक एक-एक अध्याय को इसमें पढ़ियो हाँ और पढ़ के बस इस एक ही मेरा जीवन की यह संपत्ति है इसको तो संभाल के रखियो ठीक है गुरु जी झोंपड़ी थी झोपड़ी में रहता गुरु जी चले गए गुरुजी जी गए तो रोज बड़ा ध्यान रखता कुछ ना हो जाए पर कुतर कुतर तो मन में बड़ी पीड़ा बड़ी पीड़ा की गुरुदेव ने तो कही थी कि मेरे इस संपत्ति को बचा के रखियो परंतु देखो तो सही हाथ तो चूहा आया और चूहे ने आके मेरे गीता आ, मेरे गुरुदेव की इस गीता को कुतर दिया है ये और ना कुतरे क्या करूं क्या करू परंतु उस चूहे का आतंक ऐसा रहा कि उस बाहर निकला एक दिन पोटली बांधी और पोटली बांध के जाने लगा गांव वालों ने पूछी कि क्यों जा रहा है कहाँ जा रहा है बोले अरे तुम्हारे गांव के अंदर बड़े सारे चूहे हैं एकमात्र जो मेरे मेरे गुरुदेव की संपत्ति है उसको वो खाए जा रहे हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता गांव वालों को लगा कि एक तो ये बड़ा अच्छा भला मानस ब्रह्मचारी है अच्छा रोज पूजा पाठ भी करता है यह चला गया तो फिर बड़ी दिक्कत होगी तो क्या करो तो सब वहां के लोगों ने आपस में बात करी और बात करके कहा कि महाराज जी आप कहीं मत जाओ आप अपने यहां पे ही रहो हम चूहे को भगाने का इंतजाम करेंगे क्या पगाने का इंतजाम करोगे बोले हम एक बिल्ली लाके रख देंगे तो आपके यहां चूहा आएगा ही नहीं ब्रह्मचारी जी बोले ठीक है कोई बात नहीं गए पोटली खोली अपनी झोपड़ी में रहने लगे पधरा दी भगवत गीता बिल्ली लेके आ गए सबके सब और बिल्ली लाके दे दिया बिल्ली अंदर रहने लगी बिल्ली अंदर रहने लगी तो चूहा नहीं आया ब्रह्मचारी जी बड़े खुश चूहा नहीं आया परंतु बिल्ली को तो भूख लगे अब भूख लगे तो ब्रह्मचारी जी को वो हुआ अरे से खिलाना तो है प्राणी तो है तो क्या खिलाया जाए तो बिल्ली को दूध पिलाना है तो वह दूध ब्रह्मचारी जी जाके एक दो जगह से लेके आ गए कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी जी को लगा क्या लूत लग गई है चूहा तो आ नहीं रहा है परंतु अब बिल्ली के लिए दूध मांगना ज्यादा पड़ रहा है इस जगह को तो छोड़ के चले जाओ हाथ जोड़े पोटली वोटली बांधी और चल दिए फिर गांव वालों ने पूछा महाराज जी कहां जा रहे हो बोले अरे यार बिल्ली को दूध के लिए रोज सुबह भिक्षा मांगनी पड़ती है मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं क्या बिल्ली को देखू अच्छा आप चिंता मत करो हम इंतजाम कर देंगे महाराज जी अच्छा महाराज वापस आए आने के बाद बड़े प्यार से उन्होंने पोटली खोली भगवत श्रीमद भगवत गीता को विराजित करा तभी गांव वाले आ गए गांव वाले गैया को ले आए बोले महाराज जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है ये गई गाय इस गाय की सेवा करो गाय से दूध लो और दूध लेके हाँ, आप भी पियो और बिल्ली को भी पिलाओ तो अब घर के अंदर तीन सदस्य रह रहे हैं ब्रह्मचारी जी रह रहे हैं बिल्ली रह रही है और गाय रह रही है गाय ने बड़े प्रेम से दूध दिया ब्रह्मचारी जी बड़े खुश अरे वाह बड़ा मिल्ला है बिल्ली थोड़ा पीती है हम भी पी रहे हैं चलो अब कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है कुछ मांगने की जरूरत नहीं है तो महाराज दूध लिया दूध पिया अब तो एक दिन पिया दो दिन पिया तीन दिन पिया थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं से कुछ गाय को खिलाने को मिल जाता गाय को खिला देते परंतु गाय पूरे रूप से तो चारा नहीं खा पा रही थी क्योंकि उसको कोई दे ही नहीं रहा था तो उसका दूध कम होने लगा ब्रह्मचारी जी को टेंशन हो गई कि यार ये तो कम हो रहा है तो ब्रह्मचारी जी बोले अब तो भैया ये तो काम ही नहीं चल सकता मैं गैया के लिए चारा मांगने कहा जाऊ तो बड़ी टेंशन है गैया के लिए चारा कहा लेके आऊ तो ब्रह्मचारी जी ने फिर अपनी पोटली बांधी और फिर चलने लगे बोले भैया मैं तो राधे राधे करू जा रहा हूं गांव वालों ने रोका और गांव वालों ने रोक के महाराज जी कहा अब क्या हुआ बिल्ली भी दे दी गैया भी दे दी अब क्या परेशानी है बोले अरे गैया को चारा कौन खिलाएगा कहां से आएगा बोले अरे आप चिंता मत करो हम किसी नौकर को रख देते हैं महाराज एक दासी को वहां पर नियुक्त कर दिया गाय की सेवा के लिए वह जंगल में जाके चारा खिला के ले आती गाय की सेवा करती हाँ बड़ा मन लगा के सेवा करती और उनकी झोपड़ी थी उसके पास में ही उनकी कुटिया के पास में ही जाके रहती थी महाराज अब ब्रह्मचारी जी बड़े खुश गैया भी पुष्ट हुए जाए गैया भी अच्छा दूध दे उनकी बिल्ली भी पिए और वह खुद भी पिए और वह जो दासी थी उसकी सेवा भी बड़ी प्यारी गैया की सेवा बड़े प्रेम से करती कभी कभी गैया जब बीमार पड़ जाती तो वह अपने घर भी ना जाती दासी वह कुटिया में ही जहां महाराज जी रह रहे थे वहीं पर ही रह के उस गैया की भी सेवा कर रही तो गैया की सेवा करते करते दासी का बहुत समय ब्रह्मचारी जी की कुटिया में बीतने लगा और वहां पे ऐसा बीता कि ब्रह्मचारी जी की आंखें दासी पर और दासी की आंखें ब्रह्मचारी जी पर लग गई तो दोनों के बीच में प्रेम हुआ तो प्रेम हो जाने के बाद दोनों क्या विवाह हो गया तो दोनों का विवाह हुआ विवाह हो जाने के बाद वह जो दासी थी वह अब ब्रह्मचारी जी की पत्नी बनके उसी कुटिया के अंदर आके रहने लगी कुटिया के अंदर आके रह रही है अब उनके पास बिल्ली भी है और उनके पास गैया भी है और पत्नी भी है और पत्नी से अब चार बच्चे हो गए चार बच्चे हुए और चार बच्चे होने के बाद बड़े आनंद से जीवन बीत रहा है कोई परेशानी नहीं है अब कोई चूहा आ नहीं रहा है गीता जी बड़े प्रेम से रखी है कुछ समय के बाद गुरु जी वापिस आए तीर्थ यात्रा करके कुछ बरस बीते और गुरु जी वापिस आए गुरु जी वापिस आए तो आने के बाद उन्होंने अपनी कुटिया की तरफ देखा तो वह कुटिया कुटिया नहीं लग रही थी वह तो बड़ा घर सा लग रहा था तो गुरुजी को लगा ऐसा लगता है मैं किसी गलत स्थान पे गलत रोड पे आके खड़ा हो गया हूं गुरु ने इधर उधर देखा बोले बाकी के मकान तो सब एक जैसे लग रहे परंतु यहां जो कुटिया हुआ कर दी थी वो कुटिया नहीं है वहां तो एक मकान बना हुआ है गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी कुटिया कहां चली गई और मैंने तो अपनी निजी संपत्ति भगवत गीता को अपने शिष्य को दिया हुआ था वो कहां चला गया तभी इतनी देर में ही महाराज ब्रह्मचारी जो था उनका वह शिष्य अपने बच्चों के संग बिल्ली के संग गाय के संग पत्नी के संग चार चार बच्चों के संग होता हुआ स्नान करने के लिए जाने लगा तो आगे चल रहा था तो चलते हुए उनके गुरुजी जो ढूंढ रहे थे वे जगह है तो दोनों आपस में एक, एक दूसरे को देखा आंखों से आंखें मिली आंखों से आंखें मिली तो गुरुजी ने गुरुजी को देखकर वे भागा भागा गया प्रणाम करा और प्रणाम करने के कर बाद बोला अरे वाह गुरुजी आप आ गए आप बड़े सालों के बाद आपने दर्शन दिए आपकी कृपा आप सब सही आप सही तो हैं गुरु बोले कि हाँ बेटा मैं तो बिल्कुल सही हूं तो ये बता फिर तूने गीता का कितना पाठ करा कितने अध्याय याद हुए बोले गुरुजी आप विश्वास नहीं करोगे बिल्ली नाम का मेरा पहला अध्याय अच्छी तरीके से आपके जाते ही तैयार हो गया था दूसरा अध्याय मेरा गैया है तीसरी अध्याय है मेरी पत्नी है और उसके बाद के चार अध्याय सात अध्याय तक ये मेरे बच्चे हैं गीता जी तो मैंने बहुत भर भर के पी है सात अध्याय मैंने तैयार कर दिए हैं आठवें नौ में की तैयारी चल रही है गुरुजी ने माथा पकड़ा और माथा पकड़ के बोले कि जिस अध्यायों की तू बात कर रहा है उनसे तो ये वाली गीता दूर कर आती है क्या हुआ मेरे गीता को बोले उसे तो चूहा ने काट लिया और फिर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं चूहे से कैसे अपने घर में बिल्ली लेके आया और बिल्ली के बाद गैया लेके आया फिर दासी लेके आया अब तो मैं चार चार बच्चों का बाप बना हुआ हूँ तो ये संसार दावा नल लीड लोका ये जो संसार है वह क्या है यह तो दावा नल के समान है यहाँ पे तो आदमी को फसना ही फसना है अगर वह व्यक्ति सोचे कि इस स्थान पर मैं नहीं फसूंगा क्योंकि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं तो बोले कि वह सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है कि वह यह सोच रहा है कि वह बुद्धिमान है क्योंकि इस स्थान पर हर कोई फंसता है चाहे कम रूप से फंसे चाहे ज्यादा रूप से फंसे, परंतु वह फंसता जरूर है इसी के बारे में तो कहा गया है मन करी विषय अनल वन जर सोई सुखी जो एही सरी पर रामचरितमानस कहती है मन करी विषय अनल वन जर हमारे जीवन के अंदर जैसे ही आशा जागृत होती है जैसे ही इच्छाएं आती हैं जैसे ही वासनाएं जागृत होती हैं क्या होता है बस मेरे संसार के अंदर दावनल अग्नि लग जल जाती है उसमें लग जाती है तो इससे बचने का उपाय क्या है क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यह है जिसके बारे में आचार्य गणों ने भी कहा है हा काम क्रोध लोभाद्यति वल व्याल संकीर्ण मेत संसारण्य मेतद दश दिशी विसर दुख दावा नल लोगम किं कूर्मा कुत्रो हरि हरि स्वस्य हरिशर स्वय पश्याण्य धन्य स्तुत निजी कृपया रक्ष महाराज अहो इस संसार अरण्य में संसार रूपी वन के काम क्रोध लोभ आदि अति बलवान हिंसक पशु है और यह जो मेरा संसार है यह संसार के अंदर काम क्रोध आदि सब सबके सब जो बहुत बड़े बड़े पशु हैं जो मेरे ऊपर रोज प्रतिदिन आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि तो आप संसार के जिस जंगल में रह रहे हो ना जंगल के पशु कौन है हाँ भले वो आपके हमारे शरीर में हमारे जीवन में लगे हुए काम क्रोध मद मत, मत्सर्य आदि है उन सब जो हमारे जीवन में लगे हुए है और उन्हीं दस दिशाओं में विस्तृत दुख की दावानल भड़क रही है यह जो दावाग्नि है वह दसों दिशाओं में से जल रही है मैं क्या कर सकता हूं मैं क्या करूं कहा जाऊं किसे पुकारो अरे हरि हाँ, हरि शरणम हरी हरी मुझे और कोई भी शरण नहीं दिखती है हे वृंदावन आप धन्य हैं हे वृंदावन आप मेरी रक्षा करिए आप मुझे शरणागति दीजिए क्योंकि आपकी शरणागति प्राप्त तो हो गई तो मेरी रक्षा हो जाएगी तो हम बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे करके हम अपने आप को बचा लें परंतु श्रीमद् भागवतम कहती है सुलभम पलवम सुकल्पम पुमान भवाब्दिम न स आत्मा कि श्री गुरुदेव को कर्णधार मानकर यदि कोई इस देह तरी को भवसागर से पार करना चाहता है तो श्री भगवान का कृपा रूपी पवन मैं बहुत जल्दी उसे पार कर लेता है और भगवान तक पहुंच जाता है इसका सबलतम अर्थ यह है कि किसी को बचना है उस दावागनी से बाहर निकला तो यहां पर बताया गया यह भव सागर है और उस भव सागर के अंदर नौका जो है ना वह नौका है श्री गुरुदेव अब ये नौका चलेगी कैसे बोले ये भगवान की कृपा रूपी हवा से चलेगी गुरुदेव बचाएंगे गुरुदेव बचा रहे हैं और भगवान की कृपा रूपी पवन वह हमें आगे धकेलते हुए इस लोक से उस लोक पे लेके जा रही है तो ये बड़ा जरूरी है कि जीवन के अंदर जब है गुरु आए और गुरु ने आके शिक्षा दी तो ये ब्रह्मचारी जी की तरह से उनकी शिक्षा के अंदर अपनी शिक्षा नहीं मिला दी तब वह गुरु की शिक्षा कहाँ कारगर होगी अपना विषय ही उसके अंदर मुख्य है जैसा कल भी कहा एक शिष्य होता है मन मुखी दूसरा शिष्य होता है गुरुमुखी गुरुमुखी गुरु शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भट्ट श्री चैतन्य चरितमृत कहती है भट्ट कहे गुरुर आज्ञा हो बलवान गुरु आज्ञा ना लांगी बे शास्त्र प्रमाण श्री चैतन्य चरितमृत कह रही है सार्वभम भट्टाचार्य उसके अंदर कह रहे हैं भट्ट कहे गुरुर आज्ञा हो बलवान जब आज्ञाएं होती हैं ना उन सब आज्ञाओं के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा होती है बलवान आज्ञा होती है वह होती है गुरु की आज्ञा परिवार में बहुत सारे लोग हैं हमारे जितने भी वरिष्ठ सदस्य घर के हैं वह सब भी आज्ञा दे सकते हैं परंतु उन सब आज्ञाओं के अंदर गुरु एवं शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु से भी ऊपर दीक्षा गुरु उनकी जो आज्ञा होती है वह सबसे ज्यादा बलवान होती है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है तो गुरु आज्ञा ना लांगी शास्त्र प्रमाण गुरु की आज्ञा कभी भी नहीं लाघनी चाहिए तो अगर यह सवाल आता है कि गुरु की आज्ञा अगर हम क्यों कैसे लांघ लेते हैं बोले हम गुरु ने अगर कोई आज्ञा दी है उसमें अपनी सुख सुविधा को अपने कष्ट को अपने लाभ को और हमारे पास से क्या जाएगा उसका हम आंकलन करना शुरू कर देते हैं किसी गुरु ने आपको आज्ञा दी कि यह करो परंतु आप उसके अंदर उस आज्ञा के अंदर अपने मन लगाकर अपनी बुद्धि से अपने मन से यह सोचते हैं कि मुझे उस इस आज्ञा के अंदर कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी इससे मुझे कितना सुख मिलेगा और या मुझे कितना दुख मिलेगा तो जब यह वस्तु लगती है अपना दिमाग लगता है और अपना दिमाग लगते हुए वह गुरु की लाभ अपनी लाभ और हानि को सोचकर गुरु की आज्ञा का पालन करने से पालन नहीं करता है और पालन करने में हिचकिचाता है तो वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन है क्योंकि गुरु ने आज्ञा तो दी परंतु उस व्यक्ति ने अपना उस शिष्य ने अपना दिमाग चला लिया तो गुरु आज्ञा बलवान है और गुरु आज्ञा का लंघन करना उचित नहीं अर्थात गुरुदेव जो आदेश करेंगे वह अगर शास्त्र सम्मत है और भक्ति के अनुकूल है तो भक्ति संदर्भ में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं और यही बात प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंदर नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा जो है गुरु के वचन जो है वह उनका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए तब यह प्रश्न आया कि क्या शास्त्र के अंदर ऐसा दे रखा है कि उल्लंघन ना हो तब शास्त्र की बात आई सा शुश्रुवान मंत्री भार्ग भार्गवेणा पितुर नियोगात प्रहृत द्विश्वत प्रत्यक्रही ग्रज शासनम दाग्या करुणा गुरु नाम हुआ विचारणिया की पिता के आदेश से परशुराम ने अपनी माता पर पुत्र शत्रु जैसा प्रहार किया था यह परशुराम जी की माता थी रेणुका उनके पिता का नाम था जमदग्नि और रेणुका जी ने एक बार गंधर्व चित्रसेन था उस चित्रसेन को विहार करते हुए देख लिया तो मन के अंदर वह विहार की थोड़ी सी उत्कंठ जागृति आ गई तो यह आई पर वह गई हुई थी कुछ फूलों को इकट्ठा करने के लिए जनदग्नी जी की पूजा के लिए परंतु वह लाना भूल गई और देना भूल गई कथा बहुत लंबी है तो संक्षेप में उसका सार यह है कि जनदी जी आप क्रोधित हुए क्रोधित होने के बाद उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपनी मां को मार दो पिता की आज्ञा थी और पिता उनके गुरु हैं उन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता के पास गए और माता के पास जाके माता को प्रहार करके मार दिया और मारने के बाद गुरुदेव के चरणों में आए उनको प्रणाम करा और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया है परंतु मैं चाहता हूँ जीवित हो जाए और चाहता हूं आपसे एक बात कि जब मैंने अभी उनको मारा यह उनके पास से स्मृति नष्ट हो जाए जब नग्निजी उनकी गुरु भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद माता को जागृत कर दिया फिर से जगा दिया जिंदा कर दिया और वह स्मृति जो थी उसको नष्ट कर दिया दूसरी बात कही गई कि लंकेश्वर रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटकर भगवान श्री राम आ चुके थे एक दिन गुप्तचर ने बताया कि नगर में कोई कोई सीता देवी के दीर्घकालीन रावण के अधीन होने के कारण श्री सीता देवी के चरित्र पर लाछन लगा रहे हैं वैसे तो वाल्मीकि रामायण के अंदर पढ़ा जाता है कि समस्त देवी देवता साक्षी बनकर रावण के वध के बाद आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम साक्षी हैं कि इनका चरित्र कहीं भी दूषित नहीं हुआ है और राम जी ने उसी को सहर्ष रूप से मानकर श्री सीता जी को अपने संग अयोध्या वापस लेके आए थे तो राम जी स्वयं जानते हैं कि मेरी सीता निष्कलंक है मेरी सीता निष्कलंक है यह उनको मालूम है तो मालूम है उसके बाद भी धर्म के कारण कि राजा अगर कुछ करेगा और यह अगर प्रजा को लगेगा कि देखो राज ही हमारा खराब है तो लाओ हम भी कुछ ऐसे ही कर दें तो उस धर्म की खातिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि वन में घुमाने के बहाने श्री वाल्मीकि जी के वाल्मीकि आश्रम के दर्शन के बहाने सीता को लेके जाओ और उनको वहां पर छोड़ के आ जाना राम पिता तुल्य है गुरु तुल्य है बड़े भाई हैं जितना भी सीखा है लक्ष्मण ने अपने भाई राम से सीखा है मन के अंदर बड़ा कष्ट था परंतु कष्ट होने के बाद भी ना लाभ की सोची ना हानि की सोची गुरु आज्ञा गुरु आज्ञा जहां होती है वहां पर गुरु आज्ञा जहां होती है वहां पर विचार नहीं करा जाता है यह शास्त्र का कथन है कि गुरु आज्ञा होगी तो वहां पर विचार नहीं करना है तो लक्ष्मण ने विचार नहीं करा और श्री सीता जी को लेके गए और सीता जी को ले जाने के बाद सीधे वन में जाकर उनको छोड़ के आ गए तो ये दोनों चीजें जो थी इसमें कहा कि ये दोनों वस्तु भगवत भक्ति वाली नहीं थी मतलब इनके गुरुओं ने आदेश दिया इसमें कहीं भी भक्ति सम्मिलित नहीं थी जमदगनी जी ने कहा कि अपनी मां को मार दो हत्या कर दो या भगवान श्री राम ने कहा सीता जी के उसमें कि भाई इनको वन में छोड़ के आ जाओ तो इस इन दोनों के अंदर भक्ति कहीं भी नहीं थी भक्ति विषयक बात नहीं थी ना तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ के अंदर कहते हैं कि यह भक्ति विषयक ना होने के बाद भी गुरु की आज्ञा कितनी प्रबल है और कितनी माननी चाहिए यहाँ पे उसकी चर्चा करी गई तो इसी बात को प्रमाण मानकर कि अगर गुरु भक्ति की अगर आपको आज्ञा देता है भक्ति में किसी अंग को करने के की आवे, आपको आज्ञा देता है गुरु अगर भक्ति से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की आपको आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को आपको श्रोधार्य रूप से मानना चाहिए क्यों, क्योंकि यह साक्षात भक्ति और भगवान से संबंधित है तो गुरु आज्ञा होए बलवान और गुरु आज्ञा ना लांगी बे शास्त्र प्रमाण हमें अपने गुरु की भाई इस दावानल अग्नि से अगर बचना है तो जो बचाने के लिए है जो बचाने में सक्षम है उनकी बात तो मान नहीं पड़ेगी ना बचाएंगे तो वही और जो बचाएंगे उसको दवाई तो वही देने वाले हैं जैसे चैतन्य चरितमृत कहती है ना ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज भाई भी जब जिस दावा में आग लगी हुई है वहां पर बड़े सारे पेड़ जल रहे हैं परंतु बड़ी खास बात है कि उसमें कोई कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है सबके पास कृपा नहीं होती है भाई करोड़ों अरबों लोग उन करोड़ों अरबों लोगों के अंदर कितने लोग सिर्फ सनातन धर्म को मानते हो उनकी संख्या तो कम है उन सनातन धर्म के अंदर भी कितने लोग कृष्ण को मानते हो उसमें भी कितने लोग ऐसे हों जो वृन्दावन की भक्ति करना चाहते हो उस हिसाब से तो संख्या बहुत कम है तो उस संख्या के हिसाब से जल तो सभी रहे हैं परंतु कहा ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव ये तो ब्रह्मांड के अंदर जब गुरु प्रचार करते हैं और प्रचार करते हुए वो भाग्यवान जीव ही कोई होता है हा जिसको कोई दीक्षा प्राप्त होती है तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए गुरु की कृपा से कृष्ण प्रसाद को दीक्षा को प्राप्त करता है दीक्षा मंत्र को प्राप्त करता है और पर वह प्रसाद क्या है भक्ति लता बीज मतलब इतनी आग लगी पड़ी हुई है उस आग में भी गुरु आए और गुरु ने आके एक वहां पर भक्ति लता मतलब जो क्या कहते हो लता को वाइन जो पेड़ पर पे लिपट लिपट के चलती है वह वह लता उस लता को इतनी बड़ी अग्नि जल रही है उसमें भी उसके बाद आके आपके हृदय के अंदर डाल दिया गुरु दीक्षा के रूप में आग लगी हुई है अब भक्त का कार्य क्या है इतनी बड़ी आग लगी है ठीक है अब मैं पूरे संसार की आग को तो नहीं चु... हटा सकता हूं भुजा सकता हूँ परंतु जिस स्थान पर मैं हूं उस स्थान पर गुरु वचन अमृत के द्वारा जो एक अमृत दिया गया है उस अमृत को भक्ति लता के ऊपर डाल तो सकता हूँ मैं अगल बगल से नहीं बच पा रहा तो कोई बात नहीं इस भक्ति लता से बच चढ़ता हुआ तो मैं आगे ऊपर निकल सकता हूं बच ही जाऊंगा भाई आग लगी चारों तरफ से या तो गड्ढा तो बचने के लिए या कुछ ऐसी हेलीकॉप्टर सा आ जाए नीचे रस्सी फेंके और आप उस रस्सी से चढ़ते हुए खट्टे सीना निकल जाओ तो यहां पर कौन सा वाला बोला बोले यहां पे भक्ति लता बीज बोला बोले आपको क्या दे दी अरे आपको तो रस्सी दे दी ऊपर चढ़ के निकलने के लिए रूप शिक्षा के अंदर यही तो चर्चा है कि ये भक्ति लता बीज से यह जो भक्ति लता है ये कैसे भू भव स्वर्ग महर जन तप हाँ, लोकों को काटती हुई सप्तलोकी तो को काटती हुई विरजा नदी को काटती हुई कैसे ही है पराप्योम में पहुंचती है और पराप्योम से होते हुए कैसे ही है नित्यधाम वृंदावन तक जाती है तो आग लगी हुई है परंतु दो चीजें प्राप्त हुई कृष्ण मंत्र रूपी वह प्रसाद दिया गुरु ने वह प्रसाद भक्ति लता बीज की तरह से था उसके रूप की तरह से और दूसरा दिया वचनामृत कि इस भक्ति के लता के बीज को अगर बचाना है ना तो इसमें गुरु के वचनामृत से ही उसे आपको पोषित करना है पानी डालते हैं ना किसी को भड़ाने के लिए लता पता को बढ़ाने के लिए तो वो कैसे बढ़ेगा भड़े, वह गुरु आ, गुरु के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं से आगे चलेगा पर उन शिक्षाओं में अपनी कभी भी लाभ हानि और सुख सुविधा को नहीं लगाना चाहिए जहां अपनी सुख सुविधाओं को लगा लिया जहां अपनी लाभ और हानि को लगा लिया वह गुरु की कृपा उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी वह गुरु की कृपा जो ठाकुर जी को दिलाते क्यों क्योंकि उसकी बुद्धि लग गई ना गाड़ी चलाते हो गाड़ी चलाते हुए दो ड्र... आगे कंडक्टर भी हाथ लगा ले उस गाड़ी के पहिये पर वो होता है जो क्या कहते हैं स्टेयरिंग और स्टेयरिंग पर लगा के वो करेगी मैं बताता हूं गाड़ी कैसे चलेगी और वो जो ड्राइवर भी बैठा हुआ वो भी बोले नहीं अरे मैं चला तो रहा ना मैं चलाता हूं तो दो दो चलाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा दुर्घटना हो जाएगी ठीक उसी प्रकार से जब आप गुरु के अधिनस्थ हो चुके हैं गुरु को ही अपना सर्वस्व अपने प्राणों को आपने अर्पित कर दिया है और करने के बाद गुरु के हाथ में ही अपने जीवन की डोर अपनी भक्ति की डोर दे दी है तो उसके बाद गुरु ने स्टेयरिंग संभाल ली है उसमें अपनी सुख सुविधाएं और लाभ हानि को अगर लगा दिया तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा गुरु लेके चल रहे हैं गुरु कंडक्टर है तुम्हारे उस कंडक्टर ने क्या ड्राइवर है तुम्हारी बस का तो संसार के इस दावानल से अगर बचना है तो वह दावा से बचने के लिए उनकी जो करुणा घना घनत्वम उनकी जो करुणा है उनको हमें प्राप्त करना है और वह दावा की से बचाव तभी होगा जब हम गुरु की ही कृपा को एकमात्र कृपा मानेंगे उन्हीं की शिक्षा को अपने जीवन की एकमात्र शिक्षा मानेंगे और उसी को चलते हुए हम अपने अंदर जीवन के अंदर उस भक्ति को लेकर आएंगे अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं वह हमसे कभी ना कभी यह पूछते भी हैं कि महाराज यह गुरु की कृपा जो है यह गुरु की कृपा कैसे मिलती है और क्या होती है देखो गुरु कृपा ही केवलम यह गुरु की कृपा जो है यह तीन प्रकार की कही गई है पहली कृपा कही गई है साधारण कृपा पहली कृपा है साधारण कृपा साधारण कृपा का मतलब है कि ऐसा शिष्य होता है जो एक साल में कभी चला गया गुरुजी से मिलने के लिए उसे लगा कि आप साल भर हो गए गुरुजी से नहीं मिले लाओ आज चलते हैं गुरुजी आए हुए हैं या गुरुजी के पास जरा साल भर हो गया जरा वहां पे होके आ जाए तो वहां पे जाएगा गुरुजी के पास थोड़ी सी दान दक्षिणा लेके जाएगा फल आदि कुछ लेके जाएगा जाने के बाद गुरुजी को जाके वह भेंट कर देगा और गुरुजी से आशीर्वाद लेगा तो गुरुजी से आशीर्वाद लिया गुरुजी से थोड़ी सी भेंट हुई तो भेंट हो जाने के बाद हाँ थोड़ी सी बातचीत करेगा गुरुजी आप बढ़िया तो है हाँ गुरु मैं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे फंसा हुआ पर पर आपकी कृपा है मेरे ऊपर हाँ गुरु भी अच्छा ठीक तो अब वह अगली बार कब आएगा अब वो अगले साल आएगा एक बार अभी आ गया अब वो गुरुजी गुरुजी रोज रोज अब अगले साल आएगा फिर थोड़ी सी भेंट लेके आएगा बैठेगा आशीर्वाद ले गुरुजी आपकी कृपा से बिल्कुल धंधा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है कोई परेशानी नहीं है आपने तो जब से मेरे जीवन में आए हैं बड़ा आनंद है मैं तो आपको ही ध्यान करता हूँ आपके द्वारा जो मंत्र दिया है मैं वो उसको करता हूँ गुरुजी भी क्या है तेरा तेरी भक्ति आगे बढ़ती रहे उसका आशीर्वाद दे देते हैं तो ये वाला जो शिष्य होता है ये साधारण कृपा प्राप्ति शिष्य होता है इसे साधारण कृपा मिलती है क्योंकि साल में एक बार आया आने के बाद लिया गुरु के संग ज्यादा मुलाकातें नहीं दूसरा है विशेष कृपा ये वाला शिष्य एक बार नहीं मिलता है गुरु से ये वाला शिष्य दो चार बार मिलता है साल भर में दो चार बार पांच बार हाँ, छह सात बार ये मिलता है बीच बीच में इसका बीच बीच में मन करता है अरे गुरुजी से सिर्फ महीने भर पहले मिले थे दो महीने पहले मिले थे चलो गुरुजी के पास चलते हैं मिलने के लिए गुरुजी की सेवा करेंगे और ये वहां पर जाता है गुरु को प्रणाम करता है एवं वहां पहुंचने के बाद कुछ दिन रुकता है एक दिन दो दिन चार दिन रुक गया और रुकने के बाद गुरु की ही कोई सेवा करी कोई भी सेवा ले ली कि मुझे तो ये सेवा करनी है जी मुझे तो ये वाली सिर्फ कई होते कई है शिष्य जो आएंगे दो चार दिन के लिए महाराज जी चार दिन तक तो हम ही भोजन बनाएंगे हमी आपके यहां जी का भोग बनाएंगे और हम आपको प्रसाद खिलाएंगे करेंगे आप कुछ भी नहीं करना कराना है कोई है जो जिनकी अलग अलग सेवाएं जो वस्त्र कवि धोने की सेवा होती है किसी की महाराज गुरु बाड़ी की मार्जन की सेवा होती है कोई ना कोई गुरु की बहुत सारी विशेष क्या कहते हैं गुरु से संबंधित सीधे संबंधित सेवाएं होती हैं या गुरु किन्हीं और दूसरी सेवाओं को करते हैं कि गुरु अगर कुछ और दूसरी सेवाओं को लेखन का कार्य कर रहे हैं गुरु तो वह चार पांच दस दिन के लिए आ गए और आने के बाद बोले गुरुजी कुछ सेवाएं मुझे दे दो लाओ कुछ टाइप करना है आपके लिए हाँ या फिर कुछ और दूसरी चीज करनी है आप हमें कुछ भी सेवा दे दो मैं सेवा करेंगे तो ये हर महीने दो महीने तीन महीने में एक बार आते करते हैं तो ये वाले जो है शिष्य विशेष कृपा अधिकारी, ये विशेष कृपा अधिकारी कैसे होते हैं कि गुरु इनकी सेवाओं से इनकी अगर इन्होंने अच्छी सेवा करी है कोई भी सेवा अगर इन्होंने ली और वो अच्छी करी तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु इनको याद करता है गुरु इनको याद कर शिष्य तो गुरु को का धर्म शिष्य का धर्म है गुरु को याद कर रहा और गुरु कभी कभी याद करता, अरे राम राधा राधामयी जी होती तो मुझे गाड़ी से यूके में यहां से वहां लेके चली जाती अब क्या है सेवा है ना अब वो सेवा के अंदर गुरु राधा राधामयी जी नहीं है अभी वृंदावन गई कार्तिक के महीने में गुरु जी यहां पर अटक गए तो अब गुरु जी सोचेंगे कि राधा राधामयी अभी होती तो हमें गाड़ी से यहां से वहां लेके चलती एक मिनट में क्यों उन्होंने पास सेवा है हा? हमें कहीं भी जाना हो राधा राधामयी जी हमें लेके चलती है यहां पर तो यह है विशेष कृपा यह है विशेष कृपा कि कभी कभी गुरु को जब सेवा की जरूरत पड़े विशेष कुछ भी सेवा की एकदम जरूरत पड़े और उसे उस शिष्य का ध्यान आए जिसके द्वारा यह पीछे सेवा दी गई थी तो यह विशेष कृपा पे आता है तीसरा होता है अत्यंतिक कृपा पहली कृपा में गुरु जी नमस्कार हाँ आशीर्वाद दिया चला गया दूसरी में गुरु मिस करता है उस कमी को कि अरे अगर मेरा यह शिष्य होता तो यह मुझे थोड़ी सेवा प्राप्त होती तीसरा है अत्यंतिक कृपा कि गुरु कहीं शिष्य कहीं भी हो गुरु के पास हो गुरु के पास ना हो परंतु वह कुछ भी बात को नहीं जानता है बस एक ही बात को जानता है कि एकमात्र मेरे गुरु हैं गुरु के अलावा कोई नहीं और वह हमेशा गुरु को ही याद करता रहता है और गुरु के पास बारंबार किसी भी प्रकार से कोशिश करता है यह आज्ञा प्राप्त करने की कि गुरुदेव कोई सेवा हो तो बताइए जैसे श्री रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन के अंदर है परंतु पत्राचार के माध्यम से अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछ रहे हैं कोई आज्ञा हो तो बताइए बारंबार कहीं भी कुछ भी हो जाए गुरुदेव से आज्ञा गुरुदेव कोई सेवा हो तो बताइए कोई सेवा हो तो बताइए और जो कहीं पर भी हो किसी भी स्थिति में हो उसके बाद भी अपना समय निकालकर गुरु की सेवा किसी ना किसी प्रकार से करता ही रहता है गुरु जी को कितने लोग फोन करते हैं अब तो फोन का जमाना आ गया ना पहले तो मिल जाते थे फोन तो सबसे पहले फोन कर दिया जाता है मैंने तो उस कलयुग के प्रभाव को भी देखा है कि शिष्य के फोन कमाते हैं गुरुजी के फोन ज्यादा जाते हैं बेटा तू तो कछु सेवा तो कर दे होना उलट चाहिए जो वैष्णव धर्म है जो सनातन धर्म है वो तो सनातन धर्म के आधार पर शिष्य को परंतु गुरु को भी मालूम है कि ऐसे सुधरा हुआ तो नहीं है परंतु कुछ कृपा ऐसे मिल तो जाए कैसे भी मिले गुरुजी फोन करके बेटा ये वाली सेवा तो करते कर दे परंतु कई बार तो कई कर, करते भी हैं बड़े प्यार प्रेम से करते हैं और बड़े कृतार्थ मानते हैं कि गुरुजी आपने फोन किया और फोन करने के बाद आपने मुझे इस सेवा को दिया कई सुनने के बाद सुन के अनसुना गया गुरुजी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बस लग गया एक दो महीने गुरुजी सोच रहे दो महीना में चेला बड़ा पक्का है पूरी अच्छी सेवा करके आएगा दो महीने के बाद पूछी गुरुजी ने हा बेटा वो सेवा करी थी तुमने आ, गुरु गुरुजी संसार दावा गया तो बेटा दो महीने में बता तो देते अपडेट तो कर देते तुम ज्यादा फंसे हुए और सेवा नहीं करोगे जो सब प्रकार के शिष्य है परंतु अत्यंतिक कृपा जो है यह यह विशेष कृपा कृपा से ऊपर है है और यह उसको मिलती है जो कहीं पर भी हो परंतु अपने तन और मन को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर चुका है और जिसके अंदर गुरुदेव के प्रति सेवा करने का भाव इतना कूट कूट के भरा है कि वह बारंबार लालसा को लेके लालच को लेके गुरुदेव से संपर्क करता है और गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव मुझे बताइए तो सही हाँ और अगर गुरुदेव किसी कारण से बता भी नहीं पाए बार ऐसा है कि गुरुदेव बता भी नहीं पाए परंतु एक ऐसा निज संबंध बन जाता है कि वह समझ जाता है कि गुरुदेव को क्या सेवा अब चाहिए तो गुरुदेव के मन में वह सेवा आए और यह गुरुदेव उस सेवा को बोले उससे पहले ही वह शिष्य जाके सेवा को कर देता है तो उस शिष्य को गुरु हमेशा याद करता है और आप याद कर रहे हो ना आपकी याद में बीसियों समाज की याद आपके घर की याद धन की याद पड़ोस की याद सब यादें भरी हुई है पर गुरु जिसका हृदय सिर्फ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति है स्वच्छ उसके अंदर जहां उसके हृदय में सिर्फ वृंदावन की लीला चलती रहती है उन गुरुदेव के हृदय में जब उतने स्वच्छ हृदय में जहां पर सिर्फ नित्य लीला ही चल रही है भगवत नाम ही जहां नृत्य कर रहा है उसमें थोड़ा सा कहीं से समय निकालकर उस पवित्र हृदय ने आपके बारे में सोचा और आपकी छवि उनके हृदय पटल पर जाके अंकित हुई कहने की जरूरत नहीं है परंतु वही कृपा है शुद्ध साधु के मन के अंदर मेरा स्मरण आना यह कृपा का लक्षण है तो तीन प्रकार की कृपा साधारण कृपा विशेष कृपा और आत्यांतिक कृपा यह तीन कृपाओं में हम सब का एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि गुरुदेव की अत्यंतिक कृपा मिल जाए क्योंकि वह अत्यंतिक कृपा मिल गई तो भगवान श्री राधा रमन लाल की कृपा हम सबको मिल जाती है तो अब बाकी की चर्चा कल करेंगे आज के लिए जय जय श्री राधे